आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार संस्कार के बढ़ते चरण का ये बहुत ही सुंदर एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज हम सातवे एपिसोड में आपको ले चल रहे हैं जिसमें राजेंद्र व्यास जी की विशेष कविताओं के साथ आगमन होगा क्योंकि राजेंद्र वैस जी तो इस पूरे संस्कार के बढ़ते चरण का आयोजक है, हैं संयोजक हैं और शुरुआत में हमने उनको सुना कल भी थोड़ी सी बातें उनसे हुई लेकिन आज जो है वो अपने दिल की बात करेंगे हमारे साथ और खास उनके उपस्थिति के बीच कुछ मेहमानों का खास सम्मान भी वो करेंगे तो आइए सुनते हैं संस्कार के बढ़ते चरण का ये खास एपिसोड आप सबके लिए आपकी किस्मत में पेश है आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 सुनते रहो मुस्कराते रहो आइए मैं उस कलमकार को आमंत्रित करता हूं हालांकि मेरा कई मेरी औकात नहीं होती कि उस कलम को मैं बुला सकू लेकिन चूंकि मुझे व्यास गादी की जिम्मेदारी दी गई है उस व्यास गादी का निर्वहन करते हुए मैं देश के हिंदी साहित्य के चलते फिरते उस विद्यालय को तय दिल से निमंत्रण देता हूं वो आए और अपना रचना पाठ करें आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनको आमंत्रित करें आदरणीय राजेंद्र गोपाल जी आप सबको प्रणाम डॉक्टर कमला जी अगर इस समय भी बैठी हैं ये हमारी योग्यता नहीं उनका प्यार हा हा सुन डॉक्टर्स के बीच बैठा हुई एक लोभ होर करूंगा देखो इस समय कोई भी किडनी डोनेट कर सकता पर अपना समय डोनेट नहीं आ, करता। मैंने भी एक बहुत खूब गर्जी बात मेरा एक लोभ और है मैं बिल्कुल आऊंगा एक और सख्त पता नहीं आज यहां ऐसे ऐसे प्रचन्न बौद्ध आए हैं आपने आर्मी का नाम सुना होगा भारतीय वायु सेना का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बहुत अच्छा मित्र है 40 वर्ष बाद मुझे मिला वापस मैं अपने समय में से दो मिनट तीन मिनट उनको फिर आग्रह करूंगा आप इसको अन्यथा नहीं ले मेरा हृदय मेरे पर आपका ये उपकार होगा मुझे सुनना है सच में उसमें से तीन मिनट में आपसे और मांगता हूँ प्लेन उड़ने से पहले उसके इंजन की जिससे सिग्नेचर हो के वेरीफाई होता वो पायलट आज हमारे बीच बैठा है भाई त्रिलोक जोशी उसका नाम हुआ करता और बहुत अच्छा साहित्यकार है उर्दू और गज़ल पर मैं चाहूँगा पूरी गजल नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं मेरा मन रखने के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति और उसके बाद व्यास को जितना देर दो तीन मिनट दो गीत का आग्रह होगा तो दो नहीं तो मैं अपनी बहुत कम अभिव्यक्ति भाई त्रिलोक थोड़ी सी देर के लिए आप जल्दी से आ जाएं ये बहुत बड़ी बात है साहब हम लोगों के बीच ये शख्सियत आज उपस्थित है भाई रावाजा शत्रु द्वारा माल्यार्पण जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन चलो आज से 40 वर्ष पूर्व हम एक स्कूल में अध्यापक थे मैं बच्चों के लिए प्रार्थना लिखता और पंडित जी उसको संगीत में सजाते हैं क्या बात रात भर हम यही करते हैं फिर भूख लगती है पंडित जी कहते हैं दादा भूख लगी है हम कहते हैं, बाटियाँ बनाओ बाटियाँ बनाते और फिर जब उसको खा के और तैयार होते तब तक वापस सुबह हो जाती फिर स्कूल में चले जाते हैं उसके बाद में मैं इसे 35 साल बाद मिला पर स्कूल में अध्यापक बनने से पहले मैं वायुसेना में था मैंने उन्नीस की लड़ाई लड़ी उन लाशों के बिछानों पर मैंने खाना खाया मुझे युद्ध से बहुत घृणा मैंने एक मित्र खोया हमने जब पहली बार पाकिस्तान पर स्टेप बम्बार्डमेंट करने के लिए एयरक्राफ्ट भेजे तो उनका वापसी में इंतजार था मेरा एक मित्र रनवे के एक छोर पर था गिनती में गलती हो गई और एयरक्राफ्ट ने ट्रैक छोड़ दिया एयरक्राफ्ट छोटे होते थे वो जैसे ही खड़ा हुआ एयरक्राफ्ट का विंग उसके सिर पे लगा उसका सिर फट गया और पायलट ने सूचना दी समिंग हिट और उधर से उसकी आ निकली में भागा उसकी खोपड़ी को उठाया उसके ऊपर रखा वो जा चुका था वहा से मेरी कविता अंदर का जो उबाल था वो फटना शुरू हुआ मैंने वहां पर पहली बार जब मैं बैरक में आया तो मैंने लिखा कि रुख्सत हो गया दिलवर अशक बेपर्दा होते हैं है। रुखसत हो गया दिलवर अशक बेपर्दा होते हैं अरे थामो मुझे कोई लबों तक जान आती है अरे थामो मुझे कोई लबो लबों तक, तक, जान जान तक जान आती बहुत खूब मैं इन सब दोस्तों को सुन रहा था और मैं मन में बार बार तालियों की आवाज बार बार अरे तुम कहां तालियां बजवा रहे हो उस खून की होली को देखो जिसे मैं खून के, मैं, मैं मैं जिसे खेल के आया हूं आदमी मर जाता है वहां ये जो वीर रस की कविता हैं वैसे वहां काम नहीं देती वहा आदमी का जज्बा काम देता है वहां आपके मरने की तमन्ना काम देती है हकीकत में और कविता में बहुत फर्क है वैसे बहुत सैनिक कवि भी हुए हैं अन्य अन कॉमों में भी हूं मैं मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था इन सारी कविताओं के बीच में कि ईश्वर हर पल हमारी सांस में आता जाता है कि ईश्वर हर पल हमारी सांस में आता जाता है पर हम कितने अभागे हैं कि हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है व्यास जी से निवेदन करूंगा ये बात भाई बहुत खूब पायलट सब बस मेरा मन था कि त्रिलोक जी के उस स्वरूप को हम देखे आइए मैं आपको बिना किसी तकलीफ के कुछ पंक्तियों से नवाजता हूँ बहुत अच्छा लगेगा आपका हमारा साथ परिवार में कैसे होता है चंद पंक्तियों से मैं गीत की भूमिका बनाता हूँ आप हमारे साथ जीवन भर रहे कभी कभी क्या होता है प्रेमी में एक कनेक्शन टूट जाता वो ना समझी नहीं है वो केवल एक भ्रम है कोई लकड़ी पानी में टेढ़ी दिखती वो है नहीं कुछ कंफ्यूजन फैमिली में रिलेशनशिप में आ जाते हैं अंधेरे में रस्सी को भी सांप समझ लिया जाता है जब स्थिर बुद्धि से देखे तो डिफेक्ट किसी में नहीं होता सबका अपना अपना इफेक्ट होता है तो मैं निवेदन कर रहा हूं जब कोई प्रेमी बिछुड़ जाता है तब वापस हम उसको कैसे मना लेते ध्यान छो साथ जब से तुम्हारा नहीं है क्या बात है वाह चांद के साथ जैसे तारा नहीं है इसलिए स्वीटी अगर चंद्रमा है तो ये ना ही तारा बन के मेरे फैमिली में आई वाह और इस आकाश में ये दो प्रतिभाएं जिसने एक ने नौकरी दिलाई और दूसरे ने सेवानिवृत्ति दी उस पर ये पंक्तिया कहता हूं साथ जब से तुम्हारा नहीं है बोहरा साहब भी आए मुझे सुन चांद के साथ जैसे तारा नहीं इश्क़ करना है तो सोच लेना इस नदी का किनारा क्या भाई बात को वाँ वाँ। सबने मुझे पूछा कितने बजे शुरू होगा कितने बजे खत्म होगा मैंने कहा मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं कब लिक्विड फॉर्म में था और कब यूनिफॉर्म में कुछ हस्तियां आती यार आप समझ नहीं पाते हो तो वो दिखती बड़ी सरल है कांच बहुत निकट होता नहीं इसलिए उसमें शक्ल नहीं दिखती मेरा ससुराल आज यहाँ बेटा छः छः आठ आठ बहुत तो पीएचडी है यहाँ क्या बात है मुझे लगता है ओशो का कम्यून इकट्ठा हो गया जब प्रतिभाएं यहाँ इस तरह से मैं सुनती है काश था मुझे डॉक्टर नहार साहब कमला जी मैं जब कभी चाय पे चला जाता हूँ मुझे दुख होता कि पेशेंट की लाइन को मेरी वजह से रुकना पड़ता और कमला जी मुझे सुनने के लिए जब किचन में या डाइनिंग में आ जाती है तो ऐसी शख्सियत के लिए ताली बजाओ यार तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी पलकों में पल रहे हैं और ये सब जने पूछ रहे कि कवि सम्मेलन और ये विदाई जल्दी क्यों रखी दीपू की मौसी दीपू की मम्मी की छोटी बहन परसों यूएस जा रही थी इस एक शख्सियत के लिए पूरे इस चक्कर को मुझे बदलना पड़ा यह प्रेम की ताकत तुम्हारी यादों के चंद्रासु हमारी पलकों में पल रहे हैं न जाने ये कैसे हैं मुसाफिर न चल रहे हैं न थम रहे सबने प्लेटे हाथ में लेके मुझे पूछा कितने बजे शुरू होगी मैंने कहा दम है रुकने का ये बड़े बड़े दामों में नहीं आते इतना दम इनमें है लेकिन ताकि ही चोहरिया छचिया परि छाछ पे नाच नचाए ऐसे ऐसे शख्सियत को इकट्ठा कर लेना इनका आ जाना मैं सच बताऊ मेरी योग्यता नहीं इनकी मोहब्बत है क्या बात दीपू को तो शंका थी क्योंकि ये सब प्रोफेशनल है मैं खुद भी हूँ महंगा हूँ कहा था बहुत शहर में मैं बहुत महंगा बिकता हूँ और बहुत कम आता हूँ कल भी नगर में मुझे सुनने के लिए ऑडियंस आएगी तो हमारे इस सारे स्वरूप में एक वातावरण वो वा, यार दीपक पत्र में फिदा हो गया यार देखो आप अब यहाँ सेना का काम है तो विशेल और कमांडिंग तो हो गई पर दीपक की मेरे ये मेमक्री करता है। मुझे सारे कवि कहते अरे प्यार है इस बच्चे का क्या कॉपी करता दीपू यो दो चार हजार रुपया मंगा सके फोन कर <laughs> <laughs> चला आज आपको थोड़ा सा एक तो मैं आपको छोटे बच्चे भी मेरे बैठे हुए हैं एक दो गीत निवेदन कर दूं। बहुत अच्छी मेरी हाँ, भाभी और मेरी माँ यहां बैठी है दीदी हमीरगढ़ में एक कुआ होता था इमली का पेड़ हुआ था शायद इस सिचुएशन पर आज ये गीत बिल्कुल ठीक रहेगा मुझे बच्चों ने इशारा भी किया तो मैं उस गीत को शुरुआत करने से पहले आपको एक नया गीत जो आज मैंने दीपक के मम्मी के स्कूल में विदाई पर आपको थोड़ा सा बचपन में ले आता हम बहुत प्राउड हो जाते इसलिए भी जल्दी मर जाते मेरी तरह बच्चा बन कर रहे कभी कभी मैं ऐसी हरकतें कर लेता हूँ जहाँ मेरे फैमिली वाले आश्चर्य कर दे बापू आपको खही हो जाओ <laughs> चार बाप बापा आपने कहीं हो जाए मैं क्यों नहीं तो नहीं वे तो था कहीं न कहीं जाए मैं निवेदन कर रहा हूँ एक गीत के दो तीन बंद कौम जी बैठे हैं ये ये वो है जो मुझे टच करते हैं कि आप क्या सुनाएं देखो आप आपको बचपन में ले चलता हूँ केवल तीन छंद सुना के एक प्यारा सा गीत छोटा छोटा टाबर क्या बात छोटा छोटा खेल छोटा छोटा टाबर छोटा छोटा खेल पुर तो पकड़ा एक दूजा का पुर तो पकड़ा एक दूजा का और बड़ा दारे छोटा छोटा टाबर छोटा छोटा खेल दावा। दावा। छोटा छोटा टावरिया खेला गुल्ली डंडा खेला मार अब तो, तो क्रिकेट के चक्कर में तुम इन खेलों को ही भूल, भूल गए मैं केवल तीन छंद सुनाऊंगा इसके अंटिया खेला गुल्ली डंडा खेला मारदड़ी और जो कविता के करीब के लोग देखना मैं प्रकृति को कविता में कैसे लाता हूँ आप घबरा जाते हैं अपने कर्मों से और बच्चों के विपरीत परिस्थितियों में में भी वो मस्त रहते सुना डंडा खेला मार एक भेला वे एक गली घड़ी हे रिश्तेदारों को इकट्ठा करने में जन्म बीत जाती जन। इधर बसे खड़ी रहती और बासा पे पूरी पर रूसन रहा है, हाँ बहुत प्रॉब्लम है हमने भोगी है इसलिए कह रहे हैं हम क्या ले नशे कांकड़ में ध्यान बेटे बसान करा भुर्र भुर्र कर बासन भुर मना वो बहुत मुश्किल है अंत्या खेला गुल्ली डंडा खेला मार मारदड़ी एक में भेड़ा एक छाता जा है, है, है। वो नहीं घबराते के मेरे दो आ जाए ना ना प्रसाद प्रसाद पहली बूंदेद अरे 10-15 किलो पहली बत्थों को भगवान के मन में ये छोटा काम कर लिए हे भगवान बारी 50 किलो की जगह दो किलो नाक दो धाक आपको कही जा रो गो छाओ प प्रार्थना भी लगा बचाओ अतरा छोटा दूसरा बंद देखो कोई बनियों चोर थे तो कोई थानेदार दार माल बरा मद कर बात बा लियो हथियार जो साबित व्यावाने दीदी क्या जुडिशरी है मेरे बच्चों की आज कोर्ट के फैसले जन्मों तक फैसले में नहीं आते हैं हमारी सीमा बहन बैठी है एल में मैं कभी कभी सोचता हूं लाली आपा का घर कहीं न निपटे कोर्ट का किसान निपट <laughs> कोई बनियों चोर थे तो कोई था दार माल बरामद करवा सारू हाथ लियो हथियार जो साबित व्यावाने दीदी जो साबित व्यावाने दीदी बाराताल छोटा छोटा छोटा छोटा के क्या बात है है तो बात दे वाँगो, वाँगो। मैं दे रहा रहा बहुत लंबा गीत है, लेकिन एक आपको तो कभी पूरा सुनेंगे जो जीत्या वह हसबाला गया ये लाइफ के गेम भी यही है चाहे बिजनेस के हो चाहे गेम के हो जो जो जीत्या वह हंस बाल आ गया हार् जो रोया जो जीत्या वह हसबा हाँ ला गया हार जो रोया पण सब था क्या खेल खेल कर घर जाए सोया तड़के उठता मार साहब की खेलों में ध्यान नहीं रहा पड़ेगा तड़के उठता मार की याद न छोटा छोटा छोटा छोटा किया तो पकड़ा एक दूजा का कुर् पकड़ा एक दूजा का और बड़ा दारे छोटा छोटा टावर बहुत गेम है मैं गिनाऊंगा आपको कभी मौका मिला तो आपको और गीत से अब एक प्यारा सा गीत करके पनघट और उसके बाद ये मैं उस मीटर पे ले आया आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा हैंडप की संस्कृति आ गई है यूआईटी के शुक्रगुजार गुजार हम सिंटेक्स की टंकियों पे पनघट लिख दिया जाता है और ये तो इस पीढ़ी के लिए तो पनगढ़ टीका है मैं सच कहता हूँ आने वाले टाइम पे बड़ी टंकी पे एक प्लास्टिक का लोटिया रख देंगे उस पर लिख देंगे पनगढ़ धीरे <laughs> धीरे आप देखना जो सिस्टम है हमारा वो अद्भुत होता जा रहा है तो पनगढ़ गीत जो मेरे डॉक्टर साहब को भी बहुत पसंद है एक गीत उसके बाद हम लोग आपको विदाई देंगे कोई आप ऐसा वो नहीं करें मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करके इन सब कवियों का हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूँ अब तो मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा जो दीपक ने बता दिए अब तो ये मेरे बाप हो गई ना भाई अब अच्छे थोड़े आशे मेरे बाप मजे हैं ऐसा कहो दीपक दिल को छू किया बहुत अच्छा बहुत कंफ्यूजन था देखो सच कहता हूँ दीपक इस घर आंगन से उठा पर आज देश का व्यस्ततम कभी पूछ लेना मैं निगाह इधर करके कह रहा हूँ बेटा अगर बाहर का आयोजन हो तुझे भी मकान बनाना फोर व्हीलर लेना बच्चों की शादियाँ करनी हम सब से गुजर चुके बेटा कहीं पैकेज का अच्छा कभी सम्मेलन हो बोला दीपक बेटे तू बाहर जाना बोला बेटा कभी इसने कहा कि सर त्रिलोक का राज्य भी हो तो थोंक दूँ यह इसी का शब्द है क्या कि आज ये यहाँ बैठा है लो प्यारा सा गीत सुना देता हूँ नायिका को मैं पनघट पर घर से नहीं बुला रहा हूँ यहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ कवियों ने भी बहुत बरसों बाद सुनेगा आजाद राजस्थानी का बहुत प्यारा गीतकार है इसका गाँव गलियारे के गीत सुनोगे आप दंग रह जाएंगे अब तो हिंदी मंचों पर चूँकि राजस्थानी बाहर कम चलती मैं भी कम बोलता हूँ एक गीत सुना दूंगा स्वागत पनघट देखो मेरी भाभी और मेरी जी बैठी है जब ये पानी भर के आती थी तो मैं सिंदरा लेके इनके साथ साथ आ आग गया प्यारा शब्द है वाह बड़ा अब इसमें कुछ शब्द है अब कोई भूमिका नहीं गीत का, <laughs> का भाटा पे खींच तो आवेरे कोरो चुकलो गुड़ गुड़ कर तो जल भर लावेरे का भाटा पे खींच पेराशू खींचेरे कोरो कर तो जल भर लावे रे झुक लो जल भरला श्रृंगार देखना ऐसी माँ बहने के साथ में श्रृंगार पढ़ता हूँ कूड़ारी को चर मेरे फड़ क्या दोपहर तो एवडा जो आध्यात्म के लोग हैं साँसों का सुबह चार बजे अमृत वेले में जो भजन करते वो अर्थ तो हि श्रृंगार पर देखेगा कूड़ी को चर मेरे फड़ क्या दोपहर तो गोरी का मुंडा सुखो उठ गया छेवड़ा अब तो छेवड़े ही नहीं रहे बेवड़े ही नहीं। अब तो बेवड़े रह गए गर -गर में, बेवड़े आ, बुरा मत मानना इन बेवड़ों से निपटे क्योंकि छेवड़े में होंगे तो भी बेवड़े को तो कोई होश नहीं आप रखो चाहे मत रखो उसको तो ये भी नहीं पता को किस कुल और मर्यादा का कूड़ारी को चरमेरे फर क्या दो बचे दो पर धीरे धीरे रग सा गोरी, गोरी, है? दीरे दीरे गोरी रे। है नीर को एक झकोड़ो भवर बनावेरे क्या सजाता तो जल भर लावे नायिका पानी भर रही उसका रिदम देखेगा रमेश बाबू ये गीत रिकॉर्डिंग शायद आपने भी किया था उसका रिदम देखो उसके गहने देखो और पॉइंट देखो तो कमर कंदोरो दम दम शायद खत्म भी होते होंगे एंटीक में बिकने लग गए अमेरिका में आपके पुराने सारे गहने कमर कंदोरो दम दम दम के झेला झोला खावे कमर कंदोरो दम दम दम के झेला जोला खावे नथिया मोती के भरमा क्या बात है झटको देती चल लड़कावे कभी-कभी मैं क्षमा करना मेरी माता यहाँ बैठी मैं सभाओं में पार्टियों में जाता हूँ मैं ओम को पूछता हूँ इस मैया के पीछे का ब्लाउज है कि कोई टेंट का गेट लग रहा है तो समझ में नहीं ऐसा नहीं की एक आध सवारी इधर से घुस के उधर निकल जाए क्या तुम किस देश की शक्तियां हो यार तुमको यही बोध नहीं कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए वाह <laughs> <laughs> कम कंदोर दम दम दम के झेला झोला खावे मेरी भतीजिया बैठी थी सच कहता हूं जो मुझे खाट मिला था ना उस पर मैं कभी नहीं सोया मेरी चारों भतीजी थी आज इन सबके के फ्लैट है कारे है ये मेरे भाई साहब और मेरे पिता का प्यार वाह! कमर कमर दम-दम-दम के जेला झोला खावे नथिया मोती के जा पाखा ने फड़कावे और पंक्तियां कभी भी पसंद करते रहे आप समझना का श्रृंगार समझते हो काला नेना तीतर बरण पाखा ने फड़कावे तो उबो ढाण ढाणा क्यों झुकावा लेर खारोड़ जाए ये श्रृंगार है मनुष्य का सजीव तो क्या श्रृंगार देखेगा जिस श्रृंगार को देख के कास्ट डॉक्टर कास्ट भी यहां बैठे वो तो चंदन है वह आप उनको कास्ट की श्रेणी में मत लेना <laughs> जहां की लकड़ी भी सौंदर्य से अभिभूत हो जाती ये ऐसी मर्यादाओं का गीत में लिखता हूं श्रोताओं बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको और आशा करता हूं राजेंद्र व्यास के कुछ खास गीत राजस्थानी के आपके दिल में उतर गए होंगे और आपको बहुत आनंद पहुंचाया होगा अगर आनंद मिला है तो हम तक जरूर आपका आनंद पहुंचाइए वो जानते हैं आप कि कैसे पहुंचाएंगे जी हाँ एसएमएस के द्वारा चौरानवे चौदह इस नंबर पर आप मैसेज करें अपने नाम के साथ तो हम तक आपका आनंद पहुँचेगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक मुझे यानी आरजे रमेश को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो